और शहर में बाहर आ बैठते हैं शहर सो। जब सोए पड़ी और ये चला उमदो हा दुकान देख तो देख तो देख तो देख तो फाट वही दुकान जा पकड़ी उन्हें करे भाई घोटी ये है दुकान बहुत अच्छा भाई उमदा तू तो यहाँ पुटवाड़ खड़ो हो जा मे खा तू तर उदान में खड़ो हो और मैं ताला तोड़ के और मैं भीतर और अब इनने दुकान में देख भाड़ करी तो जो रकम धरी ही तमाम रकम हाथ आ जाती और रकम हाथ आके और अब इन थान बांधा कोई मण डेढ़ मण दो मण की पोट तो या उमदा पे धरी इतने की घुचड़े ने ली और इतने की कपड़ान कियाने बांध और अब ये चला आश, नाम निशानी और पता पतासु बताई गई गारगी ओ लादा नो गांव आपके बीच हवेली मेरी तिखणी आगे बसे बसे पीछे को सपने सुनियो भाई घुर्जड़ी मेरो नो गांवों गांव है पर नारंगी को सुत है पिया को सही सिकंदर नाम भाई मेरा सुसरा को नाम नारंगी है आ भाई मेरा घर का धनी को नाम सिकंदर और आगे को है पीछे को चक्का है मेरी ये बात है साहब ने और उच उच के बांध बातें अब साहब जो दूसरी ही निहाली अब कहे तो साहब रल मंगल हो गाना बजाना हो रहा तो भांति ने दे दी अरे गार भी रोती बोले रह के भाई मैं पहले इधर दिल में जान रही क्या ये चोर उ है कौन क्या भात भर मेरी भेड़े भी हरामी खार बैठ और देख रहे टेम पे ना आया अब मैं तो बिना सिल भी कौन उतारेगी ऐसे बिचारी जो और हाँ साब अम्रे लो गो बोलो रह केवड़िया भेटे चल तुचूच के आर ये तीनों का तीनों का चला कंधे दुनाली दु टकरी है वाले हाँ भाई बोलो के भाई सिकंदर को बंगलो यही है हाँ के भाई यही है छोरी कहा है यहां घरे हुए कहते तो भाई वह कह दियो अब तेरा भाती आगा अरे हाँ साहब खुशाम देने जाके अरे कोई दादीर कोई काकीर कोई ताई अरे ताई भाती आगार दिया और वो आई ये देखे हार छतरीन के मुँह में छल्ला पड़ रहा है नेतर भकर भकड़ कर रहा है अरे बैठा अरे भाई आगो हाँ घुस आगो हाँ महान गो ये पर बीरी बहन बात है जी हम इतना बड़ा साहूकार ना है कि जो हम काय का डहलान पे बैठ के हो क्या ही करें बहन जो कुछ चेर नियोलो टियोलो हो गए सेठ और हम तो रंग तराम अरे मेरा भाई बरात में ना जाऊंगा का छोरा कि में अरे के बस बाबरी हम कौन की बरात में जाओ हमने वो ऐसे ही दुनिया कौन सी फुर्सत ना मिले भाई फट इन्हने जो सजेड़ी फंजेड़ी हुए बना कर रहे काम इकट्ठा करो और अब इन दिया तो कपड़ा एक घर एक एक एक एक एक घर घर घर एक एक एक एक एक जितना में सबन के लिए घर के लिए एक और चांदी का रुपया का जमाना जाने बावन दिया सौ दिया दो सौ दिया कितने दिया वह थाली में दिया और दस बीस पचास रुपया ऊपर उठाया होने के लिए भजबहन जो कुछ हमारा बस को पान फूल हो जो तो गुदिया चला और अब हम जामे अरे के ना भाई ये अब चावल पग्गा और अब खान वन अरे के बाहन कित का चावल हम का चावल फाम भा देके और ये चला रोके आर के हार निहाली टेट बान के चिपड जा अरे बारे मेरा भाई खुदा बकस का घुचड़ी तुमने छता करी मेवात भाई मैंने दिल भी तर सुई कही राजू तुमने नरसिंह को सो बारे मेरा भाई घुचड़ी मेव खाओ आज मेरा भाई तुमने मुगु नरसिंह को सो भात दियो भाई वाह बहुत अच्छी तरह से भात दे और जो कुछ छोड़ो घरों ने खाओ पियो खा पी के नो तो चल दिया कहा जुरेडा में जोरेड़ा में चल के और इनको दिन का दिल जब भी बोलो के भाई बात ऐसी है उमदा हां के दखवाड़ी बात ऐसी अब चलो कहा भाई फिरोज पर जहां जमादार मारो फिरोज पर यार पहते हैं हो भाइयों ऐसी बात है जमादार मारते ही तमाम पास का गांव तो अब बिना बिना मारे छोड़ोरो और आप गांव में पकड़ को चढ़ा कौन है? चढ़ हैकार बुलस देख को आई धा को चढ़ थोस ने किक मचाई चढ़गा के चढ़ गा गोर बियरला चढ़ाना अपना सुनिए ऐ पर सुनियन भाई लीना बीच में खड़ो जब उम दो मेडोम पिए खड़ा जब बोलो के भाई घुरा चढ़ी काई ना ओ, काई ही मैं उमदो मैडम कैसे भाई दे समूचो चढ़ चुको दिखे रीर जरब ना बिंदु को घुरचड़ी अब मैं कहा करूं तथ भी घुरचड़ी मेरा हाथ में हो गए तो आर साहब जड़ कितना निकाट ले पर बिंदु को जरम्बो को भी बिकवा ठीक जब मे खम्बल रहा घुरचड़ी ये काम कर चढ़गा और आप कोई रोटी को रखना भैया या का बहुत गया। बहुत चढ़ाया मारा भजी आज अब तेरे महादेव बहुत चढ़ाया तेरी बहुत भजी मारा महादेव कितलो आज मेरा तू झी रखा हो महादेव आज कुछ खबर ले महादेव ने छह महीना की नींद भर सात गांव चढ़ा और गौर जा कंडाने पटक कहां जाट पहुंचे महादेव जी के ओ गंडला पर्वत कैदाश में दई गौर जाने जोग ना वाने तेरा लिया है बाल का ओ महादेव जल्दी पहुंच और तेरा बाल कान पे भीड़ है उन्हें हैं कहेंगे और अब महादेव ने भेष बदला सत्रह साल को एक बुढ़ो जमींदार बनके के कमरी पहरी दिलंगी धोती बांधी फैटा बांधो और अब ना झाथ ले कर रबी चला कहा जा पहुंचता हूं जेरोड़ी में हदलू चौधरी का बंगला पे थड़ी पे तमाम जेरोड़ी गांधी तो जियरो के नाव फते भाई महादेव भी चलो छुटो पर बसु धाई गौर जाओ जब संगरोड़ी में जार दल को मत उपाय मतो जा जारे बच्चा जाद जंग जुड़ो हो बियर उनको तेरे संग लड़ो हो बाप तू तो शर्म नहाई बदनू चौधरी कहा तून पे चढ़ के धावे है बदनू चौधरी कहां कुछ लड़ाई कर रखिए खुदा बकस जमादार बार लियो और ओर पास का साथ उतर आज वे पकड़ना है या मारना जब ही बोला के यार ये एक बात तो बता बदलू चौधरी बेर तेरे लड़ाई हुई ना पूरी पाल में चलो साथ कौन ने दियो के भाई खुदा बकस ने।, ने भी दियो के ना भाई खुदा बकस के अलावा और क्या नियो रह के तो न्यानत का मारा तो श्रम आनी चाहिए ए बता पूरी पाल में जब उनका बाप ने तेरों साथ दियो और तू तो श्रम आनी चाहिए कि आप तू उसका लड़कान पर चढ़ के जा रो है के भाई यार बूढ़ा वाड़ी है तो ऐसे ही कह तो वाड़ी बात ऐसी है भाई बुजुर्ग तेरी बात मानू ओ भाइयों तमाम बीसु बस वस्ती खड़ी ए भाई जो कोई भाई जावे जो जावे भाई बदलू चौधरी तना चलेगा भाई मैं तो पिछली बात के को मानने वाला अब जो ये गांव में मुकदम और मुख्तार आदमी चौधरी हो वाई को को जब और कौन जा सके तमाम जेरोली गांव को को और जेरोली के नाम फतेह ही बस इनका मनसूबा कैंसल करके और ये आता है कहाल पे झेर में अरे बच्चा बच्चा अब तुम्हारा यहाँ खराब नहीं आपको जो अपना और स्थान ग्रहण करो और और जगह देखो जा जारो बच्चा छोड़ जा सीख मेरी मानो लगी दुआ फकीर की देगी का। जाओ। जब जा कहने साहब जंग को सिहेर कौन के बंदरो हाजी मल्लिकोरो बंद्रो दल को आगे जब जा कह नी मेखम बोलो घुरथड़ी हाँ के महादेव दे को बनता आप कोई बात को फिर कर मत करिए कर भर भर चलान या तू और भर भर के दे दमे के भाई बहुत अच्छा घोड़ी पे सवार हाजी मल के शेहर बंधरो दल को कंकट बंद रो आ गया खदाब खुदा छतरी घर चढ़ी अर याने टोपी वोपी चढ़ाकर चमकता तोड़ा गोली ढाल फांस के दई हाथ हाजी का तोड़ा ढाल फांस गोली दई गिर हाजी मल छोटो गावे है थानियों थरसल जात ना खागा है गोन दल हाजी मल के गिरते दुनिया में भग पड़ी हार वास आगे उगे उगे दुनिया हाजी मल्लिक मानो आदमी होटावड ना हो, हो वो मार दी। ये बोला भाई अब, अब, अब चल, देश चोरी परदेश देश भीख अब जब ये वो पास का गांव जमादार हमने मार दियो, हाजी मल हमने मार दियो, और भाई अब एक जेरोही है कहा तोड़ो करेगी भाई अब चले और अब ये चला दोनों भाई भाई उम्दा अब ये काम कर मेरा भाई के अब तोड़ी हमारा तेरा का। हमने चाहे हमने दुख पाये हुए तू चाहे सुख पाये हुए हमने बहुत अच्छे और मेरा भाई अब तो तेरा वे वारंट फार की मायाद भी लिखड़ की अब जा रहे हिसु छोड़ जा भग जा अपनो दे अपनो देश बस जीवेंगा तो फिर मिले उम्दा तो सब मिलता रहेगा हमेशा अब मेरा भाई तू तो अपना मुल्क को अपने जयपुर वाटी को जा अब हमारो भी यहाँ ठिकाड़ो ना है, और अब भी हम, हम भी जा रहे हैं मैं रो रो के मिलता है तीनों का तीन हार उमदो मो तो डक तो हुए अरे भाई इन सब मिल के रही अपने जयप्रवाटी को चल दी होमदो तो गयो घुस नहीं बता आप कहा तो बड़ी अब तू ककराड़ा कुछ भाद हो तो भले और गाना के अब अब ये ये होगी तवाड़ी हो हो हो भले और और और दोनों दोनों भाई का? खुदा का? भाई भाई खुदा चलाई घाटी की घाटी चढ़ी चढ़ी शहर मारक पर को में हमने खाया माल अनेक ककरारा का भाग मला हमारी तू लिए ना सलाम आदि हा भाई फूफा सलाम आले कुं। वाले हाँ भाई खुदा बक्स का भाई किस दिल्ली सवाल कहा भाई गांव बस्ती की सुनाओ राजी खुशी हरा के फूफ बात की कैसे भाई मेरो राजी है सब गाँव बातें सुनो हमारी माना कुमराव ढोब दगड़ा में मारे माना का उमराव ने हम सुखी घड़ी मरूड़ हमसो तगड़ी कीनी है जलती हमारी भूम छुड़ भूम दीनी है छोड़ ओ हमारी भूम छुड़वा दी क्या हुआ? ठीक कहो मेरा बेटा हो मेरे पियर हो फूफा आ, आ पर एक बात और सुन जा भाई जैसी तेरी सुने कर हा भागवल हमने तू वैसो ही पा ऐ पर तेरे जमींदारों है ठियठ को हमने वाड़ी कदी का मारना है खाया तेरे है जमींदारों और हमने सदा हराम का मार खाया हमने तो भाई राजा रही के सेठ साहु के डांका दिया है और दुनिया लूटिए खाइए ऐसी ना होए कदी तू हम पे बकरी चरवावे कदी हम पे कुट्टी कुटवावे कभी हड़जुतवा ठोपाइए हमारा काम बस का बात ना है अगर जे तू हम पे इनका मन करवा तो हम तो पहले ही भाई सीख दे चला जाए जब भी भागमल बोल रहा है खुदा बकस का बावड़ा हो तमने तब ने मेरे पता इट दिल्ली इधर को आगरो इधर को दिल्ली इट इत दिल्ली इतरो तक मेरो तम को अज्ञा मैं भी दे चुको मारो करो तम उथरा तक की दौड़ो कोई बात को फिर मत करो जैसी कुछ भारी मैं आप देख लूंगो खूब हाथ मारो और रहो अब इनके लिए तो एक बैठक पहाड़ में ही बना रात और पहाड़ में रहे, मन में आवे और साहब दूर दूर तक इधर को जटियात में भर पर मही का मही दूर दूर डांको दे चला जाऊ आर साफ पूरम वाल भागमल को दे देवे कुछ आप लुटा दे में खान बात करें टेम टेम जब यहाँ रहे पहाड़ में जब भागमल टेम टेम पहुंचाई दिन मुर्गा जा रहा है बकरा जा रहा है, है। उमराव ने आर तार काटते काटते काटते काटते यार मालूम पड़ी ककराड़ा में आर भागमल के पे पहाटवाड़ा में और हूं है दोनों भाई बोलो के बाई भाई, तो ना समय सिंह के पेटल बुजुर्ग दोंगड़ा वाला समय सिंह के पेट आदमी अरे समय सिंह हा भाई और समय सिंह मैं तो ऐसे आदमी कैसे भाई समय सिंह तो सु कहू मेरी यह कर सुन ली खटमल मेरी खाट, खाट कोर समय सिंह सो गए और समय सिंह खुदा बकस्कान किए सुने कि वह ककराड़ा में भागमल के पे पहुंचगा यार ये काम कर का। उनने चल के ला और नहीं यार वे तो दुख दिया चले भाई चल मगर बड़ी एक बात बता तु शुरु सी न जाएंगे दो से दस में उ वालू कर ले याद भाई मूसा छेड़े जाके तेरी मेदो फरियाद, की थड़ी में बैठा पाया इसने जाके कर। दादा हाँ भाई जाने रे जब खाण को दियो ज्ञान है तनमे वा की सारो मूसा छेड़ो सुने दो भाई है मेदा की भाई के पावन पढ मेरी करियो कान मिला दे घुटड़ी दादा तेरो मैं भूलूंगा ना ईशान ओ दादा घुत मिला दे और उनने लिवा के लिया दादा तेरह ईशान मानो उन्हें क्या दादा फिर एक बात बता राजीनामा को ला है संदूक लुअ को ला रो है कैसे अरे क्या दादा ऐसा दुश्मन सुख कहा संदूक भाई दादा आप तो मेरे साथ करिए तेरे साथ भी करेगा हाँ के बड़ी है तुसरा तो सा धोंगड़ा वालों समय सिंह माना को उमराव मोर में दो और दो चार पांच आदमी बड़ा बूढ़ा सा और साथ लिया पांच सात आदमी को संगर बना के और ये चला धार मजल धार कु कहा चाहते हैं कि पुना में जाके हुक् जबान की घाटी तक। के पी के और उमराव के पी जा आले भाई हुको पुना में घंटो लगो एक मेरी तू लिए सलाम सलाम आ आ भाई वाले आ भाई वालेकुम बैठ बैठ जा भागमलो विश्राम राजी खुशी का गांव की तेरी वालेकुम चेरी वाले को भाई बडेडा आदमी आ तो जाने कैसे आया कैसे ना आओ आया पर भागमल हा भाई के वाड़ी एक बात है। भाई मतलब वे दख कहा मतलब कर्ण भागमल तेरो ककराल हो देखो तेरे पिए मेरो खां वाड़ी करवा मेर ओ भाई तेरे पिए खुदा का हमारा छोरेट है नक भाई खुदा भागमल साल कुछ नाम रखो बेल सब कुछ भाई उनस हमारो सलोक करवा दिए तो वाड़ी उन बिगर हमने कोई पाल में कोई ना गांठ के चल रहा हो और बात बात ऐसी भाई अपनों हो तो मार के छाया में जब भी पटके बात चाहे भाई मेरा तो भाई बुरा है तो अच्छा है तो कपूत है तो चाहे वो तो मारे ही मारे पर बात बिना मेरा भतीजान के बिगैर मेरे तो कोई इज्जत ना है भाई भागु भाई मेरी तो सलोक करवा दें भाई मेरा भतीजान सू और भाई मैं तो अपना अन्य हो नहीं और हो नहीं ले जाऊँ कहते देख भाई या बखत तो हैं वे जाने की थी गजा की थी डोलन को घूमण को आज आ शाम को उनकी रोटी मह मेला लेके जाम को रोटी मेहरी ले के भाई जब मैं बतला बाद इनको रोटी तो खुआ के, और आप साहब भाग मल ने एक अंधड़ा तमाखुली ली हुक्को ताजा करो हुक्का मैं आज धाई आर अब रोटी लेके इनकी पहुंचा अरे छोरे तो ओ खुदा बकस का कहा फूफा अरे क्या आओ यार कहा बैठा हटिया यार ये बोल रहा यार फूपा आज रोटी इनको बहुत मार करी इतने का मार कैसे कर दी उन्हें के बड़ी एक बात बताऊं कहा हमार लाला ऐसे हो गोचड़ी सब भाई भेड़ा हुआ हम भी दिया बुलाय तेरो काको आयो है को तेरी तेरों का यार दंगा वाड़ो समय सिंह है उमराव है, है और वह पांच चार आदमी हो रहे उन भाई लाला तमने ले को आया है और तम सं को आया और वह बुरी तरह रो रहा है भाई सुन साल कुछ ना मैं बेल सब कुछ भाई हमने तो कोई उन बिगड़ गांठ के नो पाँच ऐसे एस ऐसे और याने ने लग बिंदूक ले लेके अरिया ने सिल में दी दिंदूक दोनों गोली छोड़ी के बच के दो टूक कर दिया सिल का ओ फूफा माना काउमराव ने हम सुरखी घनी मरव आदि में दूर दूंगा दुश्मन सुन कह दे आखिर के आगे नहीं आ जावे और नहीं वो बहुत बुरा इलाज कर दो जैसे इनकी और ये रोटी लेके गयो भाग मले कोई अंदाज नाश इनके पीछे पीछे ये बिदग लिया जो ये पाँच चार आदमी ये डोडा छुपक घर बैठगा ये बोलो कि बड़ी बिंदुक तो चल गई और, हो और अब चले। पांचो का पांचो हाथ जोड़ के मुंह में घास लेके और आंख में ब्या का पाउन में गिराई कौन काम है घुचड़ी काम में या को जो उमरा हु और दमड़ा वालों समय शिखर मोसा खेड़ी हो बेटा ओ घुर धनकी पूंजी फूंक दी ऐसा घाला घान खुदा बकस का घुर्ट दी बेटा कुछ तो खुदा पीछा रे बेटा चल हटा जो कुछ होगो जो होगो गो ऐ पर इतनो नाराज इतनो गुस्सो लाड़ो तो यार बहुत बुरी बात है ओ बेटा हम पे इतनो को सुझे तेरह अब कोई पावन ने पकड़ रो है कोई छोडीन में हाथ ने रो है कोई फैटाने पटक रो है कोई तिड़ ले रो है कोई घात ले रो है मिया खा हो कुड़ो ई घुरचड़ी बोल के यार मे खा जब यार काको है भाई ठीक है अब बाय माफी सो तो खून भी माफ हो में जब बाय पाउन में लोट रहे, फैटाने पटक रो है घास है तो यार हम कितना बड़ा आदमी है अरे भाई जब सुर चला के आया है तो भाई ठीक है अभी ऐसे दूसरी जी की अपनी गुजर भी तो ना हो भाई अपनी भूमि अपनी है चल। ये बोल रहा क्या का बच्चा? दादा चलो सुरम को कहा बचा और कहा इनको गहरा नो इनके? ये का कोई ना रह क्या ना है मेरा भाई डांकन हुए तो कहा घर का नहीं खाया चलेगा यार के दक मे खाती अरे राी अरे नहीं वाडी मुहे तो लाला दूध में काढ़ो देख रो अरे क्या ना यार ऐसे हो सके जब कोई डांकड़ हो तो घर का काने खावे आखिर रात काटी दिल निकल खुदा बकस इनका मुसाफा करवा दिया तब तो पहले मेव के और सालार की शो सब सुबरती एक बांस पे एक चिमट उ और सालार गाड़ खुदा गाड़े हमारे बीच त्योहार सब सालार। अगर जो हम करेगा हमारे कोई बहन पाप रहेगा तो भाई सौ साल पे पड़ेगी धोखो राखोग करोगा तो भाई हम पे पड़ेगी फाट्यंत साफ सालार उपाड़िए कौन ने माना कुमरा हो अब ये दोनों का दोनों भाई इनके साथ चला सब सु मिलता जुलता है मुसाफो करके भाग मलसू और अब ये चला दाबक के बीच सीकरी के बीच चला जा रहा स्वाड़ी पीछे सुगारम भाई और आगे दांत वो बोलो दांत दांतों के गादड़ न खड़ो हो गई कौन घुर्ची मेवखा हां डाला भाई है तो चल सोण बहुत बिरो बुरो बिगड़ो कैसे आगे बोलो दांत वो पीछे राम भी है भाई सोन है जा। वाड़ी सोन मेरो में एक सुधारोण मेरो है कि जैसे दोन भाई में सु और एक निधार्त जा बोला के भाई बड़ो बालंडी यार घुज ए यार सोन फोड़न की कहा तसदी कहा निगा सोन पे के चल और फिर चला और फिर को सोन कान को मेवखा हाँ लाला सुन रहे बीरा मेवखा तो शू बात कहू निजम को दिख रही मेरो मांग रो है खून वाड़ी सोन खून मांग रो मेरा अरे तू चले भी है तो अमारू सोनल पे मर गो अब मेव का मुंह में सुबारू निकल जाए ऐसे समझाने कहा हो चल जैसे सीख रही लिकल के और चला आ रहा और अरे बात याद आई घुर्चड़ी के मेव खां, मांजा, मांजा। ओ मेरा भाई मेरा पावना पड़ रहा कैसे जब कौन कह रहे घुर्चड़ी भाई है गुसरी बात मे खा मतलब आगे धन सिंह किसी को कहा दो सुनियो भाई मे खा मैं समझाऊ तू तो आगे वन सिंह ने लंगड़ा ने धोको करो दादा कदी धन सिंह हो लाला ऐसी बात है कि लंगड़ो सहम तो, तो कोटला को धन सिंह नीमदी को धुन दौड़ा इनके चटक जाने ने कहा बात जब जब अपनी बेटी की सगाई करके सहमता ने और जब दादा धन सिंह हो जो घरे बुला के और हवेली का चौक में मार मेरा भाई या मियो की कोम को कोई विश्वास ना है तो मेरी बात मान जाओ क्या रहा? क्या तू तो चले भी या गुड़ी बुड़ी बात इनके ही ये बोला कि भाई जब मियो का बात ऐसे घोटी हमारो चारो सलूक हमारो त्योहार राजीनामा हुएगा में तमाम लोग बाघ इकट्ठा हुएगा गंजी पकेगी चाँव पकेगा तमाम वोट पास कर लोग बागी खट्टा हुएगा जब हमारे त्यौहार त्योहार लोकनामो हुएगा और हो हमारा त्योहार दिलसरापेगा बहुत सोदा और घास वाली की दोगड़ा के रईन को चलता हो जाता है माना कौमराव ने और कोई गुफिया आदमी भेज के महाराज लो सोचना दी पुलिस लो खबर कर दी और पर्यटन का कुछ जवान कुछ पुलिस का और ये साफ वो अब रईन में तो रई का ही हाँ सू कि उजाड़ भी मान रूंद में और बैठ बैठगा चुपक के। कैसे ऐसे हम उन्हें धर्म वचन सुडाएंगे और हमारे यहां खाना पकाना होगा गंजी पकेगी चाण पकेगा हम एक थाली में बैठ के खाएंगा जब जब एक थाली में खाएंगा हम बैठ के दोनों भाई तो वे उमराओ दोगा मारो समय सिंह मोसा खेड़ियों में जब इनमें से एक तूफान तो भरेगा अकबर आस छोड़े तो एक दो गला खाएंगा जल्दी खड़ो हुए कोई श्रो गो मेरे पानी के मिस कहूंगो तो ये, तो ये नाव दे के और दो चार पाँच खड़ा न हु की कोड़ी भर पीछे न करो दाप दशक बांध के पटक दियो और पुलिस लो खबर कर न दो नौकरी पकड़ के ले जाएगी पाल अपने साफ और अपने निर्भय दूध धोई हो जाएगी अब हम तो साड़ खुदगी आर परछा चढ़ गा एक परछा में गंजी पकड़ी एक में चावल पकड़ा कि भाई काय की तबियत करे जो गंजी खाओ काय की तबियत करे जाओ दोन भाई बिंदु गड़बड़ी लग रही आर धन वाली बिंदु के मैं गोली ठोक राखी टोप तो चढ़ा राखी और बैठा अलग बैठा तमाम लोग बाप कोई कुछ बतला रो कोई कुछ बतला रो कोई हुक्का पी रो कोई पानी पी रो खाणो पकड़ो जब भी उम्र बोलो के समय से कहा छोड़े तन तो के तो देख ले अब भी बहमे तो अरे बेटे का बाप नहीं तो ये पीए बैठ रहा और यार जब हमने ही अपनी लाठी वाठी अपने ही अपना बिंदु बिंदुक धर रखी है तो कि भाई इनके क्या बह में है ये अपना बिंदु करने और हथियार जबी दोगड़ वाड़ो मोसा खेड़ियो ये तो कह रो है अरे लाला गुरतड़ी हाँ दादा कैक बात है आगा हम भी चलागा और बात जैसा तम हमसु कच्चा पक्का बोला हमने भाई बेटा अच्छा त्योहारी सब बर्दाश्त कर मगर जैसे भी कुछ हमसु बढ़िया अपना आने भाई मना के पा पकड़ के और बाय हम अपना ने लाया ऐ वाली एक बात बता गुरे बेटा पापर बह में कह दादा काइको अरे के ना बेटा अरे बेटा जो बिरादर को समाज की बात हुए करे पिए बैठो हुक्का पीवो बातचीत करो और ये बिंदु का बिना बात भोजन मरना इंदा धर दियो अरे अब कोई लगन कुछ हो रहा यहाँ आप अब तो ये थाली में बैठ के खाएंगा सबर का मनसा पाप और दिल साफ होगा के यार सा बिना बात कक्षा ही बैठो अरे के ना दे रहना खुदा बो जो अब भी पाप है और अब भी बह में तो खाणो इन में बीच दो सालार खुदा बकरश का घोटड़ीन इन पे शुभ मांग लिया है हत्या हट हत्यार, हत्यार लेके और डॉक्काबू कर रखती। अब साहब खाण पक के तैयार हो रस डूब दी पड़ी ही और अब साहब ठंडो के खाणो और अब ये कोंडा में खाण को ये बैठा घुड़तड़ी मेख दोनों भाई तो ये माना कुमरा, दोंगड़ा वालों शर सिंह मोर्सा खेड़ियां तो। एक दो और अब ये खान को बैठा इनके मुसाफा होता है धर्म बतन होता है पड़ी बात बात तो इनके ही पहले फान भरोसा और आप तो ज्ञान दिख रही है कुछ पान जाओ कही तो एक सुने दशक पंद्रह और अब खड़ा हो जाए पानी को छोड़ा भाई खाणो पकोरा इनमें ऊपर सुनी उठो है पानी के मिस समय सिंह पीछे सु इनकी कौड़ी भर लेनी एक एक पे जाने पांच पांचक साथ टूट के पड़ा ना कि नहीं कौड़ी भर के रसान सु नगोटन सु न करने गोला लाठी लगा के पटक दी ऊपर कोई कमल हो कोई दोहर ही नही ऊपर उठा दी और जब देने खानो खा लो घुरट दी आंखन में हार बस खून बरस बरसरो गाल राखी हैं, कदी नोलू अट जावे कदी घाटी गढ़ जावे हों का राम ने मार खैर तेरी राजी ना समझा रो मैं तो है। ओ लाला खैर तेरी राजी ना समझा रो ऐपर तेने मेरी बात मान के तो या अब तू बेटी चौदह कर लेते अब यक उन भाई संब पाल में रहते हंकार मार मारो है रुदन कर रहे है मशक बंध रही ऊपर लट्ठने ले लेर खड़ा अब कौन जेवे मेव घुरटने के पी जेब में चक्कू अगज के बंदी के ऊपर यानी चक्कू खोल के और ऊपर इनके ऊपर दूहर उहुर पटक्की कमड़म बस यानी अलग देनी और वो चक्कू है जो मशक बंदे बंदे न पीछे को और यह मेवखा में देती। अब ये मे खाने समझी घुड़चड़ी ने, ने अपनी मशा काट लिए पहले और जब मेरे लिए दियो है, चक्स खोल के और याने ने अपनी मशको काट लिया अब जे आके बहम हो गए अखोड़े दिन न पूछ ले, ले काट कैसे जब बस दोनों के ना हो तो पाल के पाल के भी बस दोनों भाई जब तो चाइन पे बिंदु भी मत होती है पर पत्थर ही पत्थर बिचड़ा पार देता अब ध्वका में रहेगा अब मेख खाने समझे कि आने पहले अपनी मशक काट के जब तो है यानी अपनी मशक काट के और ये एकदम साइड देने खड़ो हो गो मेवख अब साफ बिंदु ही जैसे जान लगो वो तो पूछे बिंदु यार बस ने जाके कोई लाठी हाथ पड़ी न कोई बिंदु हाथ पड़ी में दूर खड़ो घुर्टने बोल रहा खैर तेरी लाची ओ लाला तेरी पड्डा किसी खाल बदन को देखे मोटो और दुनिया सदा सदाम सात गंडी को खोटो जैसे पहले तू छुटो ऐसे छुटता हम पहले घाणो घाल हिमाची बिहार है तेरी ते है को तो तो जैसे तू पहले खड़ो पहले खड़ो हो तो, तो जाने पहले हो हो ऐसे मैं मार के जब तो पर क्या की, आखन की धार लग रही है जार जार थोड़ी घनी देर में मेरे जीव थे और मेरे आगे कोई तेरह कल्याण कर दिए हमें कोई ऐसी गोली तो मैं तो हुई नहीं जा। भाग जा जा अब क्या रहे छोड़ जा हो जा दिल्ली पार मेरो तेरो अब मेरो मच्छा भाग जा जाने तो, सु तो सुनने भाग जा मने करो मानो नहीं जब तो बुरी लगी ही तो अब अब रोवे क्या होवे हो हो हो अब क्या हो भाग मेरो और नहीं जे कदि मेरे आगे काय ने तो में दे दी तो बस मेरा हो जाएगा भाग जा मेरा भाई भाग जामाना जा। तो में और इनकी पक पे तीन चार गांव पूरी पाल में खान पर घास बसी खोर और मेहरम अरिया ने घास खान पर में जाके दुहाई दी कौन ने मेवखा की आखिर में आसूस डाला है आ, ना जुड़ रही है जार दारो रे पछाड़ ओ भाई हो हाथ जोड़ अर्जी करूं मेरी सुणियों कान लगा भाई घासो जी का मेहा कहा आज मेरो भाई पकड़ो जाए। भाई खान पर घास की दुहाई दुहाइये और आज घुड़ी पकड़ो कोह ने पकड़ो के भाई पूरी पाल ने पकड़ो अच्छा क्या और अब साहब खान पर घास गांव चढ़ा भाई चढ़ो खान पर गांव चढ़ी घासोली नंगर को चढ़ दियो जोड़ सिमरुजो संगर बसी खोर वो चढ़ो और नामी बेहतर इतने हिंसू ये चले इनको लगी ढील इतने आवे सिमट के काबू हूं कर लेगी है तहसील फट साबू पुरसर तो ही फट या गिरफ्तार करके आ आलवर को ले जाते है मोटर में पटक के घोचरी को मेरे अब इतने गांव सिमट सिमटा के आमे इतने क्या रखो इतने तुम्हें गया दुनिया अपना पगन को हा साहब में साहब महाराज के पेश करो लोग कचहरी मंगा के लोग का पिंतरा में बंद कर देगा मशक बंद रही में कदी नोक उड़क जा जोध्या कदी नोकू उड़क जा कदी नोक घाटी गल रही हारे मारो हार तमाम शहर में हल्लो पिट गो कि आज घोचड़ी मेवाती पकड़ के आगा है घुसड़ी मेवाती पकड़ के आगा है मेवाती पकड़ के आगा जिसने ठर खून किया है वो आगा है अब होती होती बात महल में हार महाराज मंगल सिंह की रानी पे भी जाहु जब ये रानी महाराज से बोली कि महाराज ये क्या रोड़ा हो रहा है शहर के अंदर कैसे कोई शिकायत क्या हल्ला बीत रहा है उन्होंने रानी तुझे मालूम नहीं कि वो घोचड़ी मेवाती है जो आज वो पकड़ के आ है उन्हें क्यों वो जिसने अठारह खून किए जबी रानी क्यों महाराज अगर जो आपका हुक्म हो जाए तो मैं भी उस जवान को और उस मेवाती घोचड़ी को देखना चाहती उन्हें कह तू क्या देखेगी सरा चोर चिक्का है उन्हें नहीं नहीं महाराज वो तो बड़ा छत्रीर बड़ा सोरमा आदमी है वो तो देखना चाहिए और उन्हें जोड़ा में बैठ के महाराज मंगल सिंह किराणी यार कहाँ आती है चौक में जहां पिंतरा में बंद कर मशक बंद रही हार में होकर आने मार छतरी के कभी नोक कलों से जाए कभी नोक से जाए कभी घोटी गाल दे। देख देख के रानी पे काम नी जंगल डर पे देव रानी मंगल सिंह की नू कहे अरिया ने आके देखा मूछ में छल्ला पड़ रहा है आखिर में खून बरसरो है नेत्र भकड़ भकड़ कर रहा के सामने जा खड़ी हुआ जब भी रानी कह रहे घुरचड़ी हाँ उन्हें कह रहे भाई तुझसे एक बात पूछो मेरे लिए अश्लियत बता दिए उन्हें और रानी असलियत बताऊंगा पूछो जब भी रानी कह तो कु पलटन सजमझ के गई के जो महाराज का रिसाला है वो भी सजमझ के गई पलटन सजमझ के गई साहब पचियाया खुदा पकसका घुचड़ी का, का हाथ हुए पकड़ लाया एक कमक से क्या गलती क्या चूक बनी के बताओ पूरा रिसाला के हाथ नहीं आया और क्या तुझे पलट ये लाया क्या मियप कर भाई रानी मत बोझ कैसे हो रानी ऐसा है कैसा रानी खोड़ा में गंजी पकी बीच दियो अल्लाह खोड़ा में गंजी पकी वाने गाड़ दियो सालार खुदा बीच में दे दियो रानी मेरा वाने मांग लिया रानी ऐसा मेरे साथ धोखा हुआ है कि सालार बीच में दे दियो धर्म वचन से मेरा हथियार ले लिया और रानी इन्हो मेरे साथ धोखा हुआ है अच्छा क्या भाई कौन कौन थे जिसने ऐसा किया होने की रानी क्या बताऊ माना कुमरा जिसकी तुम्हारे यहां डोडी खल्लास थे महाराज के पिए बैठे और दोगड़ा वाला समय से मोशा मोसा में मेदा और भी दो चार पांच आदमी थे पाल का जो मोदी जो बड़ा बड़ा आदमी है करीब करीब है। और रानी ऐसा करा मेरे साथ देख रानी केस जब सालार बीच में दे दिया और अल्लाह बीच में दे दिया तो इससे बढ़ती तो कोई है नहीं गंजी इन में माल का गला माना का उम्रव ने रानी हूं बीच दी अब जब अल्लाह भी पेल जावे जब रानी मेरा क्या कर रानी दिल में बोली क्या हाँ हुआ तो इसके साथ धोखा ये नहीं सही हाथ आने वाला तो नहीं आई और रानी अब क्या देखे तुम क्या देखे क्या जोहर देखे मेरा अब पीछना में बंद हूं मशक चढ़ी हुई है अगर जे मेरा हाथ